दुर्गा की आठवीं शक्ति माता महागौरी नवरात्रि के आठवें दिन करें महागौरी की आराधना माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है इनकी शक्ति अमोघ और तुरंत फलदायिनी है इनकी उपासना से भक्तों को सभी क्लेश मिट जाते हैं और पूर्व के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है इन्हें अष्टवर्षा भवेद गौरी कहा गया अर्थात इनकी आयु आठ साल की मानी गई है इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं इसीलिए उन्हें श्वेताम्बर धरा कहा गया है माता की चार भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहलाती हैं इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है पति रूप शिव जी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इस वजह से उनका शरीर काला पड़ गया लेकिन इनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल से धोकर इनका शरीर सूर्य की किरणों की तरह कांतिमय बना दिया इसीलिए यह महागौरी कहलाई श्वेते वृशेष आरूढ़ा श्वेताधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान्म महादेव प्रमोदया